जा जा। दो डिये दो डिये। शान्ती शान्ती शान्ती है तेश्टे ने। ने। तेश्टे है है है शांति शांति शांति क्या नहीं हो तो पैसा औपाधिक परमात्मा और स्वाभाविक ऐसी चेतन चेतन, चेतन, चेतन, चेतन, चेतन, चेतन, चेतन, चेतन तुण। तुण। और ये जीवात्मा जो अपने शरीर का, का अपने को मानती है अपनी संपत्ति का अपने का ये कह सकता हूँ कर्म रूप अज्ञान के कारण जीवात्मा अपने को सी समझता है शिक्षा अपने शरीर का अपने वस्त्र का अपने ग्री का अपने संपत्ति का पुत्र का शस्त्र का समझता है कर बहुत तो ये ना हो तो वो किसी का है वास्तव में वो भगवान ही चेती हैं और भगवान का ही है ते ते है ठीक और जो को समझता है वो अज्ञान के कारण है तो इच्छा के अनुसार जिसका उपयोग किया जा सके उसे क्या कहते हैं देखते हैं जैसे की जीवात्मा अपने शरीर का अपने वस्त्र का अपने जी अपने परिसरों का इच्छा के अनुसार करती है तो वो उसके शेष होती है वैसे भगवान सब का अपनी इच्छा के अनुसार और परमात्मा से किस कारण है तो स्वाभाविक रूप से सत्य सीसी मेहनत करना है न करन उसमे है ना तो कौन सा था तैथी नारायण को तो महानारायण की सद्धि कहते हैं तो विश्व पति भगवान विष्णु के पति हैं पति है इसका मतलब विष्णु के पति है सब के पति है मतलब सबको पचुन विश्व कौन क्या सर्वो ऐसी सर्वत सर्वत ये, ये जो फिर इसको भगवान सबको अपने भस्ने वाले ईश्वर की इच्छा के अधिन सभी प्रकार होना चुका तो जो जीवात्मा मन से वाणी ऐसी कर्म ऐसी विविध प्रकार की प्रवृत्ति हमेशा करती है मन से वाणी सभी प्रकार की आत्मा करती रहती है तो ये प्रवृत्तियाँ बिना भगवान की इच्छा के हो सकते हैं वाला आत्मा है आच्छे। आच्छे। आच्छे। आच्छे। तो भगवान की इच्छा के दिन सभी वही क्या हो जाएगा उनके द्वारा क्या हो जाएगा भगवान कैसे हो जाएंगे तो भगवान का नियम कद तो और आत्मा का तो नियमित ये स्वाभ ठीक है भगवान का धरपत तो सूरत तो तो का भाग्य तो कैसा है तो लक्ष्मण याद रखिएगा तो अब देखना जो वेदांत आत्मा को ज्ञान रूप आनंद रूप कहता है वही वेदांत आत्मा को भगवान का से कहता है भगवान के द्वारा नियाम्य कैसा है भगवान के द्वारा धाग्य कहता है कैसा है ना तो वही उम्मीद देते हैं क्या है ना कि जहाँ ज्ञान रूप आनंद रूप भक्ति आत्मति नहीं हो सकता है सभी जहाँ जहाँ ज्ञान मुक्ति है ना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती मेरा है स्वामी कहते हैं मान्य है पर कैसा ज्ञान उपासनात्मक ज्ञान कैसा ज्ञान उपासनात्मक ज्ञान अब देखो वासनात्मक ज्ञान कैसा होता है आवृति ब्रह्म सूत्र में है ना आवृत्ति असक्तृत्थ की जो निर्ध्या है ना जो उसकी क्या है आवृत्ति करना चाहिए क्या लेता है बार बार तत्व बार बार उद्योग करना चाहिए और शांतर संप्रदाय में क्या है पक्ष मात्र जन्म यहाँ ऐसी क्या होता है के ऐसे क्या हो है एक बार तत्वी महावासी को सुन लिया तो क्या हो गया मोक्ष ब्रह्म सूत्र में ऐसा नहीं आवृत्ति है उसकी बार बार आवृत्ति है ना बार बार अभ्यास करना पड़ेगा तो अभ्यास मुखी है ना और उस ज्ञान के लिए ब्रह्म सूत्र में है अब सम्राध ने प्रत्यक्षा संब्द्यास भी किया है ज्ञान संराधन रूप मतलब रहता है अब ऐसे देखो इसको आप देख रहे हैं ये ज्ञान है कि नहीं देख रहे हैं न अब मान लीजिए शास्त्र से सुन लिया कि भगवान नारायण ऐसे है परमक्रम ऐसे है व्यापक है सबके आत्मा है निरंतर है अनंत कल्याण गुरुवाले हैं ऐसा शास्त्र गया और फिर उसका चिंतन चल रहा है तो क्योंकि बाद में जो उपासना चल रही है चिंतन चल रही है चिंतन चल रहा है ना स्मरण ये परोक्ष है वो तो कैसा है परोक्ष चिंतन तो परोक्ष ही होता है और वैसे उपासना करते करते जब प्रीति रूप उपासना हो जाएगी ना चिंतन कैसा हो जाएगा प्रीति रूप हो जाएगा जब प्रीति रूप चिंतन हो जाएगा तब उसका नाम भक्ति हो जाएगा पहले भक्ति नाम नहीं होगा जो तैल धारा मतलब स्मृति तो वहां है प्रीति धारा के समान न दूखने वाली सतक जो स्मृति भगवान की है यदि वो प्रीति रूप हो जाएगी तब उसका अचानक हो जाएगा हाँ तो मेरे ध्यान या स्मरण को जब प्रीति प्रीतिमूत धारण कर लेता है तब उसको कहते हैं भक्ति इसके पहले उसको भक्ति नाम ने, ने, नहीं होता है अब ध्यान देना स्मरण शत्रु का भी आता है मित्र का भी आता है पर शत्रु का स्मरण प्रीति हो सकता है और जो अपना फ्री व्यक्ति उसका स्मरण होता है भगवान तो क्या है भगवान तो निकटते हैं आनंद रूप है तो उनका इस इसमर कैसा होगा हो जाता जाता है, है? तब क्या नाम हो जाता है? भक्ति, उसको छोड़ना तो नहीं जाता है और फिर उस समय भी वो परोक्ष है ऐसा और उपासना करते करते चिंतन करते करते क्या होता है की भगवान सामने हो जाते हैं तो उस समय जो वो भक्ति कैसी बन जाती है प्रत्यक्षाप्त ना तब भक्ति कैसी बन जाती है प्रत्यक्ष तो भक्ति कहो या तो ज्ञान कहो जैसे इसका ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है, तो भगवान नारायण का भी दर्शन सामने होने होने लगे परमात्मा का दर्शन सामने होने लगे, लगे तो भगवान का ज्ञान हुआ उसको क्या कहते हैं भक्ति कहते हैं और आदती सतत की गई है तो आदति रूप होने से उसको क्या कहते हैं प्राप्त नी नहीं है बात मतलब क्या प्रत्यक्ष ज्ञान भगवान का भक्ति करते ही भगवान सामने तो भगवान का अनुभव करना जैसा शास्त्रों में कहा गया है भगवान का अनुभव सभी के अंतरात्मा रूप से अपनी अंतरात्मा रूप से सभी के अंतरात्मा रूप से गिरुमंगल विग्रह विशेष रूप से अनंत कल्याण विशेष रूप से जैसे शास्त्रों में भगवान कहे गए हैं सर्वांतरात्मा उस सभी रूप में सक्षता होता है सभी विद्रे गलती होता है तो ये क्या चल रहा था अपना ग्रहण में कि ये जो भक्ति है है ना तो ये जो एक ऐसा जो है ना ये कथावाचक भी बोल जाते हैं ये वेदांत भक्ति है, है। कुछ भी भ्रांति ये नहीं है सब कुछ जो भक्ति से मुक्ति है और तो जो ये जहाँ पर ये जीव अपने रात तो का अनुसंधान करता है शेषत्व तो का अनुसंधान करता है भगवान का स्तुलन तो करता है ये सब वेदांत भी है ये सब क्या है हाँ भक्ति वेदांत से ही वेदांत शास्त्री में ही भक्ति से मुख्य काम जाता है वेदांत शास्त्र में ही सबों तो साकार परमात्मा कहे जाते हैं ठीक है इस बात को बराबर ध्यान रखना ये बहुत ही बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो परंपरा जैसे अध्ययन नहीं करते हैं शास्त्रों का जो जैसे की वैष्णवो की परंपरा से जो वैष्णव पढ़ेगा तो परम्परा से न पढ़ने के कारण वो वैसा ही ऐसा ही सोचे इसी बोलने लगता है पर ऐसा नहीं है हाँ। तो इन्हें बताया ना पसीम विस्वत है और क्या बोला मैं एक वचन बोला था ना ज्ञानानंद महेश्मा न्ञानानंद में रूप तो आत्मा तो तो तो तो तो तो तो है वह क्या है? है? तो परमात्मा है परमात्मा का श्रेष्ठ श्रेष्ठ किसका श्रेष्ठ है परमात्मा का श्रेष्ठ तो साथ ही परमात्मा को स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ कर जो वचन ज्ञानानंद स्वरूप बोल रहा है वही क्या बोल रहा है श्रेष्ठ बोल रहा तो ऐसा हो गया था और ये जो आप स्वरूप है न ये भगवान से ऐसी योग है की अप्रथ सिद्धि के योग है अप्रत क्या बताया था से सिद्धि आदि से क्या लिया था ठीक है मतलब इसकी भगवान से स्थिति नहीं हो सकती है और भगवान से पृथक स्थिति नहीं हो सकती है भेद और प्रथक पद के अर्थ में आपको कल अंतर बताया था न जैसे देखना इसको ध्यान देखूंगा तो इसको समझ लेना तो कांकर मत में शंकराद्वैत और विशिष्टाद्वैत को तो समझने में बहुत सुविधा हो जाती है अब इसको जो है ना सामान्यता लोग जानते नहीं है नहीं जानते विशिष्टाद्वैत में ही ये सब अच्छी तरह से बताया जाता है जैसे पृथ्वी के आश्रित गंध रहती है गंध का अधिकरण कौन है पृथ्वी तो गंध गुण है और पृथ्वी क्या है उसका आश्रय है अधिकरण है आधार आधे भाव इनमें है आश्रय आश्रय भाव है तो जो जिसके आश्रित होता है वो वही होता है क्या तो गंध और पृथ्वी भिन्न है कि नहीं है तो गंध और पृथ्वी में क्या है भेद है पर बताइए गंध पृथ्वी से पृथक कहीं रहेगी तो पृथ्वी को छोड़कर कहीं रहेगी तो गंध पृथ्वी से पृथक नहीं गंद से है गंध पृथ्वी से तो ध्यान देना कि गंध में भेद तो आ गया पृथक् आया गंध में पृथ्वी का भेद आया फिर गंध में पृथक्त आएगा अंतर आया उसी प्रकार से जो है ना जो जगत है जगत का मतलब ये जीव और प्रकृति जो अपनी आत्मा है ये परमात्मा से भिन्न ही नहीं है भेद है दिल परमात्मा से पृथक है क्या ये परमात्मा से पृथक की स्थिति नहीं है परमात्मा नारायण नहीं इस चीज है वही सबके आधार हैं, तो पृथक तो नहीं आया ना, और पृथक तो ना आने से क्या हुआ अपृथक्त तो तो यही अद्भुत हो जाता है ये क्या हो जाता है हाँ की मतलब जो चेतन अचेतन से युक्त चेतन अचेतन से विशिष्ट जो भगवान नारायण है वो कितने हैं तो वो अद्वैत हो गए नारायण अद्वैत है पर सब कुल सबसे विशिष्ट सभी उनके विशेषण हैं और उनसे विशिष्ट जो भगवान है वो कितने हैं तो इस प्रकार अद्वैत हो जाता है तो उनमें क्या जाता है नारायण में जाता, है ना? तो हो जाता है, ना है ना अभी ये देखेंगे जो तो तो बदमुक्त और नित्य तो बदमुक्त तो आप जानते हैं ना नित्य को सुनकर थोड़ा ये, ये के यहाँ तैतरी संहिता चलती है ना तैतृस संहिता में है के धाम में गंगा लाइन में सर विष्णु परम पदम सदा पश्चिं सूर्य देख लो दो सौ पेज दो चार पेज पे देखो दो चार पेज पर देखिए कैसे याद भी बताइए कारण दो नौ चार पेज दो नोट चार, तो चार है ये तो पैतरी संहिता का वचन है तो फिर। तो के जहाँ पर पर क्या है? अच्छा हुआ ना? ना? ना? तो यत्र पूर्वे साध्या संति देवा यहाँ पर पहले से साधे नामक देव रहते हैं दिवी, दिवी दे, दे, देव शब्द किस धातु से बना है दिवी क्रीडा विजगीता व्यवहार दिखी तिथि बना रहते तो कर क्या होता है क्रांति मान प्रकाशमान या ज्ञानवान पूर्व है ना कि पहले से ही वो कैसे हैं ज्ञानवान है कैसे असंकुचित ज्ञान वाले तो नित्य सूर्य है उनके ज्ञान का संकोच कभी भी ना? क्योंकि कर्म, कर्म के कारण अनादि कर्म के कारण ज्ञान का संकोच होता है उनका कर्म नहीं है तो कभी ज्ञान का संकोच हुआ है तो पहले से ही अनादि काल से असंकुचित ज्ञान वाले जो हैं उनके लिए क्या शब्दाया है सूर्य देवा है ना ज्ञान वाले सूरीगढ़ जहां विद्यमान है तो यत्र पूर्व साध्या संति देवा या श्रुति भी किसमें प्रमाण हो गयी नित्य तर विष्णु परम पदम सदापूर्या श्रुति भी किसमें प्रमाण हो गयी नित्यों के तो बद्ध मुक्त और नित्य घेरे से तीन प्रकार की, की आत्माएं हो गई ना हाँ जो संसार के बंधन में कभी नहीं आई वो कैसे है नित्य और भगवान से प्रतिकूल आचरण इनका कभी भी नहीं, नहीं।, नहीं होता है इसे गरुड़ विस्वक्सेन ये सभी कैसे हैं नित्य हैं अब छिल सकते हैं पाठ आगे अच्छा ये तो हो गया था ना पैतालीस नंबर तक आपका पैतालीस हो गया है ना लक्षण ध्यान रखिएगा तो सभी तो भी ध्यान रखना जैसे भगवान कभी संसार के बंधन में नहीं आते हैं तो भगवान के अंतरंग पार्षद भी कभी संसार के बंधन में नहीं, नहीं आते हैं भगवत इच्छा से लोक कल्याण के लिए इनके अवतार हो सकते हैं है ना मुक्तों के भी भगवत इच्छा से अवतार हो सकते हैं अब ये अवतारवाद की संगति जो है ना मुक्तों के नित्यों के सांकर मत में नहीं लगती है कहते शंकराचार्य के अवतार हो गए विद्यारण्य तो उनके यहाँ अवतार आना जाना कुछ अविद्या के बिना होगा तेरी अवतार माने तो शंकराचार्य में क्या माननी पड़ेगी और यदि अविद्या नहीं माने तो अवतार बनेगा क्या तो कोई कोई व्यवस्था होती ही नहीं अवतारवादी और यहाँ क्या है कि अविद्या ना रहने पर भी भगवान इच्छा से सब होता है वहां तो भगवान ही मिथ्या हैं तो इच्छा कहाँ से आ जाएगी ऐसा मान ले तो सोपाधिकोगे उपाधि निमृत होगी नहीं कभी नहीं होगी है ना ऐसा वो तो है ना तत्व मछली में कहते हैं क्या दोनों की उपाधि निवृत्त हो गई ना रही अविद्या ना रही माया तो आज तक किसी की मुक्ति हुई भी नहीं यदि आज तक किसी की मुक्ति होती तो उनके अनुसार ईश्वर रहता ईश्वर तो कभी मर गया होता न? तो ईश्वर अभी है संसार का संचालन कौन कर रहा है ईश्वर ही तो कर रहे हैं इसका मतलब ईश्वर है जब ईश्वर है, है तो इसका उनकी तो है। तो मतलब उनकी प्रक्रिया के अनुसार आज तक कोई मुक्त हुआ नहीं तो मतलब एकता मानते हैं ना उसकी उपाधि खत्म इसकी उपाधि खत्म उपाधि को लेकर ही उनके ईश्वर ईश्वर रहता ही नहीं ईश्वर है इसका मतलब उनकी प्रक्रिया ही छोटी है या तो कोई मुक्ति या तक हुई नहीं किसी की ये मान लो और यदि मुक्ति हुई तो उनकी प्र, जो मुक्ति का प्रतिपादन करने वाली प्रक्रिया 100 सो छोटी है उनकी ये मानना पड़ेगा आपको यदि मुक्ति मानते हैं तो ईश्वर है ना चाहिए और ईश्वर है तो मुक्ति उनके सिद्धांत के अनुसार किसी मुक्ति हुई नहीं आता यदि कहें शास्त्र कहते हैं मुक्ति होती या नहीं होगी तो वो प्रक्रिया उनकी छोटी हो जाएगी तो ऐसा सब बहुत है। तो बहुत विचारणी है ये जो छोटी पुस्तिका है इसलिए थोड़ा थोड़ा ही देखते चलिए तो यहाँ क्या है कि अज्ञान न होने पर भी इच्छा से नित्यों के अवतार के होते हैं है ना हाँ यहाँ तो ज्ञानी महापुरुषों में मुक्तों में अविद्या नहीं मानी जाती वैष्णव सिद्धांत में अविद्या मानी नहीं जाती तो भगवत प्राप्त है भगवान जो नित्य है मुक्त है उनमें अविद्या मानी ही नहीं जाती है अच्छा वहाँ ईश्वर को को तो बाद मान लेने ईश्वर का तो अभाव कर देंगे और कैसे चलता अविद्या अविद्या को मानने भगवान को तैयार है तैयार नहीं ये बड़ा भारी आश्चर्य भगवान को नहीं मान सकते अविद्या विद्या को पूरा मानते है यहाँ अविद्या की कोई मान्यता नहीं है सब तो कुछ भगवान है अब देखना की वो जो क्या था बोलना राम बोलो वो आरम्भ में आत्मस्वरूप वो तो गई थी ना तो देह किया मन प्राण बुद्धि दो यहाँ पर देह इंद्री मन प्राण बुद्धि तो से भी लक्षण है ये तो सब बताया गया है और परमात्मा आत्मा से भी लक्षण है हो जाएगा मन प्राण बुद्धि से भी लक्षण आत्मा और आत्मा से भी लक्षण है परमात्मा और इसके अंदर क्या था आगे क्या था अजम अजंडम का ज्ञान था हाँ स्वतः आत्मा में या स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप और स्वयं प्रकाश को तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही अजड है दोनों ही कहते हैं ज्ञान रूप है स्वयं प्रकाश है ये ध्यान रखना और कल भी बताया था कि ज्ञान रूप कहना ये भी वैष्णव सिद्धांत में ही बनता है यही बनता है उनके यहाँ ज्ञान रूप वो भी कहेंगे सत्यम ज्ञानतम ब्रह्म परमात्मा जो है सत्य है ज्ञान है अनंत है तो सत्य ज्ञान अनंत है पूछो तो तीन प्रकार के परमात्मा कहे गए तो परमात्मा के तीनों रूप हैं क्या तो क्या बोलेंगे है कि हो सकते सत्य ज्ञान हो सकता है तो फिर ज्ञान क्यों का जाता है संक्रमत में अज्ञान से व्यावृति करने के लिए मतलब जट से व्यावृति करने के लिए सत्य क्यों का जाता है असत्य कौन है सत्य से व्यावृति के लिए परमात्मा सत्य कहे जाते हैं और जट से व्यावृति के लिए ज्ञान ज्ञान कहे जाते हैं। और पदार्थों से व्यावृत्ति के लिए ना। ना। तो वास्तव में उनको ज्ञान कह सकते हैं नहीं कह सकते है और जट पदार्थों से व्यावृत्ति के लिए ही उनको क्या कहते हैं ज्ञान ज्ञान नहीं कह सकते उनके मत में वैष्णो सिद्धांत में सुखी कहती है सत्य में ज्ञान परम तो भगवान को ज्ञान कहा जाता है अब क्या ज्ञान कहेंगे तो उसमें ज्ञानत् हाँ ज्ञान को मान्य है ज्ञानत भगवान अनंत गुणों से विशिष्ट है ज्ञानत्व भी उसमें है भगवान सत्य है सत्यत्व ज्ञानत्व अनंत तो सबसे विशिष्ट है अब ये ज्ञानत्वी विकार नहीं जैसे शांकर संप्रदाय वाले समझते हैं कि कोई धर्म आ गया तो बिकार हो गया तो बिकारी हो जाएगा ये तो उसका सामर्थ्य है ये तो उसका क्या है उससे विकार थोड़ा विकार जो होता है जो किसी वस्तु में प्रविष्ट होकर के उसको विकृत कहते और सामर्थ्य क्या है उसको ऐसा करता है क्या तो ये विकार नहीं है तो ज्ञान भी यहीं पर कहते बनेगा वहा तो ज्ञान भी नहीं कह सकते कुछ कह नहीं सकते जब साक्षी की अपेक्षा उसको क्या कह देते हैं सा, साक्षी और दृश्य की अपेक्षा क्या कह सकते हैं कैसे दृष्टा कह सकते हैं है ना साक्षी की अपेक्षा साक्षी और दृश्य की अपेक्षा दृष्टा कह देते अपेक्षा से वैसे कुछ कह सकते हैं कुछ तो सब कह सकते भगवान को सत्य में सब कह सकते तो इसमें क्या था अजन था और क्या था आनंद रूपम था तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही कैसे हैं दोनों ही आनंद रूप हैं पर इतना अवश्य है कि भगवान परमात्मा की आनंद रूप की अपेक्षा इसका आनंद रूप नगर इसकी आनंद रूपता का नगर है तुच्छ है।, है ना वो निरक्ष आनंद रूप है ये उसके अधीन है ऐसा है। और क्या आगे नित्यम दोनों ही नित्य है आत्मा भी नित्य है परमात्मा भी नित्य है है ना और ये नित्य का अभी इसमें नहीं आया ना प्रतिपादन आया था आया था हाँ क्या आया था नित्य का बोलो बोलो सदा वर्तमान सदा हाँ काल वर्तमान का तो वही था श्री में कहा है भास्काल भगवान ने तो वही अभिप्राय वही है यहाँ भी कि सभी काल में रहना क्या है परमात्मा की नित्यता है आप नित्यता है तो आत्मा भी सर्वकाल में वर्तमान होने से नित्य है परमात्मा भी नित्य है दोनों ही नित्य हो गए और क्या था नित्य है ये दोनों में नहीं घटेगा क्यों आत्मा तो अड़ु है और परमात्मा ये वो क्या था हाँ अभ्य दोनों है अभ्यत का क्या लक्षण था बोलो हाँ मतलब घट आदि के ज्ञान के साधन चक्षु आदि के द्वारा अग्रह मतलब भी घटपट को जिन प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है चक्षु आदि के द्वारा इनके द्वारा आत्मा को जान सकते हैं नहीं जान सकते है ना ये जो बाय इंद्रिया हैं इनके द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते इसलिए कैसी आत्मा अभ्यक्त है परमात्मा भी कैसे है अभ्यक्त है और सब सब समझा दिया गया है जब विग्रह विशिष्ट परमात्मा का दर्शन भी होता है तो दिव्य चक्ष से है इसके प्राप्ति से नहीं और आगे बताया जाएगा दिव्य धर्म धर्मभूष ज्ञान को लेकर होता है और क्या था वहाँ पर पहले तो क्या अचिंत्य हाँ मतलब अचेतन के सजाती रूप से चिंतन के योग्य न होने के कारण आत्मा को क्या कहा जाता है अचिंत्य कहा जाता है तो ध्यान देना अचिंत आत्मा है और परमात्मा भी अचिंत्य है जैसे अचेतन के सजातीय रूप से आत्मा चिंतन तो का से चिंतन नहीं कर सकते तो परमात्मा का अचेतन और चेतन जीव दोनों के सजातीय रूप से चिंतन नहीं कर सकते कि दोनों से भी लक्षण है ना हैं? लक्षण दोनों से भी लक्षण है भगवान तो अचिंतित उनका हो जाएगा और क्या आया था अवयो रही दोनों है दोनों है और आगे निर्विकार भी दोनों है निर्विकार का क्या था मतलब निर्वयो आत्मा और परमात्मा दोनों ही निर्वयो हैं और दोनों ही कैसे हैं निर्विकार, निर्विकार हैं और उसके आगे क्या था निर्विकार का मतलब था अचित निर्विकार का अर्थ था की अचेतन के विकार से रही होने के कारण सदा एक रूप रहने वाला है ना अचेतन के विकार कितने बताए थे छह विकार बताए थे किसके अनुसार निरुक्त के अनुसार है निरुक्त के अनुसार याद रखना श्लोक जो बताया गया है अस्थि जायते प्रणमते है ना निरुक्त वो और तो ऐसा ठीक है तो ये सब चल रहा था और क्या था उसके आगे नियाम है और का नियम में है धार्य है शेर का ये सब हो गया ठीक है अब चलना तो अब नित्य भी हो गया ना अब आत्मा ध्यान देना कि ज्ञान रूप जो आत्मा है वो तो ज्ञान का आश्रय भी है। ज्ञान का तो जिस ज्ञान का आश्रय है उस ज्ञान को क्या कहते हैं धर्मभूत ज्ञान धर्म ज्ञान दोनों है पर एक धर्मभूत ज्ञान है और दूसरा क्या है ज्ञान नहीं दूसरे है दूसरे को क्या कहते हैं स्वभूत ज्ञान ज्ञान धर्मी को कह सकते हैं इसकी अपेक्षा है इसकी अपेक्षा धर्मी कह सकते ज्ञान को अच्छा तो आत्मा में ध्यान देना की ये जो जितने विकार है ना सुख दुख इच्छा देश जो होते हैं ये स्वाभाविक हैं क्या नहीं ये किसके कारण है कर्म कर्म के कारण ही धर्मभूत ज्ञान कभी सुखरूप होता कभी दुख रूप होता कभी इच्छा रूप होता तो ये विकास उसके स्वाभाविक <order> नहीं है ध्यान रखना ज्ञान रूपता उसकी स्वाभाविक है ज्ञान रूपता उसकी और स्वाभाविक हाँ इच्छा मतलब इच्छा का आश्रय होना सुखी दुखी होना यह स्वाभाविक नहीं है ये तो ज्ञान के कारण ही है तो अब उसका ज्ञात को तो स्वाभाविक माना ना ज्ञान को भोक्तृत्व जो है ना सुख ये सां, सा, सा, सांसारिक सुख दुख का भोक्तृत्व उसमें स्वाभाविक नहीं है भगवत लोग का कर्तृत्व तो स्वाभाविक माना गया है ना यही कहन लगेगा चलिए अब यहाँ पर देखेंगे ऐसा सुनो जैसे आत्मा में स्वरूपता न तो अविद्या है और न ही आपका कर्म है और ना ही वासना है और ना ही रुचि है आत्मस्वरूप में स्वरूपता ना तो अविद्या है और ना ही कर्म है ना ही वासना है और ना ही किसी विषय के प्रति रुचि है ये सब किसके कारण होता है इस अचेतन के साथ संबंध होने से जो जड़ चेतन की ग्रंथि हो गई है ना अचेतन के साथ संबंध होने से ये सब विकार हो जाते और किसके कारण हो जाते अचेतन के साथ संबंध अवचेतन के साथ संबंध क्यों होता है पूर्व कर्मों के कारण पूर्व पूर्व कर्मों के कारण अचेतन के साथ संबंध अचेतन के साथ संबंध होने से फिर कर्म करता है जी इस प्रकार प्रवाह चलता रहता है जैसे से अंकुर अंकुर से प्रवाह चलता रहता है जब तक वो भगवत शरणागति स्वीकार नहीं करेगा तब तक ऐसा प्रवाह चलता रहता है तो ध्यान रखना आत्मा में जो ये आते है ना औपाधिक धर्म विकार ये किसके कारण आते हैं अचित के संबंध से जो जो गुणों का संसर्ग पहले कहा था ना गुणों के संसर्ग के कारण हो गई वही बता रहे पंक्ति लगाइए ऐसा समझ लो पहले जैसे कि जल है ना जल स्वाभाविक रूप से शीतल है जल में उष्णता है स्वाभाविक नहीं।, नहीं।, नहीं और दाहकत तो धर्म किसका है तो जल का दाहकत तो धर्म है जल की जल की उष्णता नहीं है जल का दाहकत तो धर्म नहीं है ठीक है अब किसी चूल्हे में अग्नि जलाकर उसमें कोई पात्र रखो पात्र में जल डाल लो तो अग्नि तो अग्नि से संयुक्त क्या है पात्र तो अग्नि से संयुक्त पात्र में क्या रखा है तो अग्नि से संयुक्त पात्र के संबंध से अग्नि से संयुक्त पात्र के संबंध से जल में क्या हो जाएगी उष्णता हो जाएगी और दाहकत्व भी हो जाएगा जला भी देगा जल माता समझ में और तो किसके कारण हुआ है अग्नि से संयुक्त अग्नि से संयुक्त पात्र के संबंध से जल में क्या आया उष्णता तो यहाँ उपाधि क्या हो गई अग्नि से संयुक्त जल का अग्नि से संयुक्त जल नहीं अग्नि से संयुक्त पात्र उपाधि हो गई अग्नि से संयुक्त पात्र क्यूँकी अग्नि से संयुक्त पात्र के संसर्ग से ही जल में उष्णता और दाहकत्व आते हैं तो जल का उष्णता और ताकत किसके कारण है उपाधि के कारण है और ये उपाधि न हो तो होगा तो वैसे ही ध्यान देना है जो आत्मा के साथ जो अचेतन का संबंध हो गया है ना प्राचीन कर्मों के कारण तो अचेतन के साथ संबंध होने से क्या हो जाती है अविद्या क्या जा हो जाती है अविद्या अविद्या को तीन वेद समझना एक तो आत्म आत्मस्वरूप अविद्या है की विद्या का भाव ज्ञान का भाव ज्ञान का ज्ञान का भाव किसके ज्ञान का भाव आत्मस्वरूप के ज्ञान का अभाव और परमात्मा स्वरूप के ज्ञान का भाव हम्म अविद्या करते हैं ज्ञान भाव किसके किसके ज्ञान का अभाव आदर्श रूप के ज्ञान का भाव और बात यह है ना कि प्रकृति दे इंद्रिय विषय रूप में परिणत होकर के अपनी ओर आकर्षित कर लेती है अपनी ओर और परमात्मा से भी मुक्त करा देती है प्रकृति दे इंद्रिय और विषय रूप में परिणत होकर के अपनी ओर आकर्षित करती है आकर्षित तो कर्मों के कारण ही करती है करती है चलिए तो अविद्या का एक अर्थ क्या होगा ज्ञाना भाव मतलब अपने स्वरूप के ज्ञान का भाव और भगवान के स्वरूप के ज्ञान का भाव और दूसरा आप दूसरे प्रकार की अविद्या समझ लेना लिखना है तो अविद्या के तीन भेद पहला हो जाएगा ज्ञाना भाव वो तो आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप के ज्ञान का भाव एक प्रथम हो गया ना ज्ञाना भाव हो गया लिख दिया तो दूसरा लिखना ब्रह्मात्मक अपने स्वरूप को स्वतंत्र समझना ब्रह्मात्मक अपने स्वरूप को स्वतंत्र समझना ब्रह्मात्मक का क्या अर्थ है बोलो ब्रह्म आत्मा ब्रह्म आत्मा है जिसका आत्मा का नियंत्र ब्रह्म नियंता है जिसके ब्रह्म किसके नियंता है आत्मा के उस आत्मा को क्या कहेंगे ब्रह्मात्मा इसका अर्थ हो जाएगा कि ब्रह्म के द्वारा नियम में आत्मा ब्रह्म के द्वारा प्रेरित आत्मा या ब्रह्म का शरीर आत्मा ब्रह्म का हेसे देखना ये शरीर एक आत्मा का है क्यों क्यों आत्मा के द्वारा नियम में है तो ये क्या कहा जाता है शरीर शरी. तो वैसे ही चेतन अचेतन सबके सब किसके द्वारा नियाम्य है परमात्मा के द्वारा नियम में है संचालित है परमात्मा के द्वारा तो चेतन अचेतन सबको क्या कहा जाता है परमात्मा का भेद में है ना ये पृथ्वी शरीरम यस से आपका शरीरम यसे तेजा शरीरम य से आत्मा शरीरम आत्मा को भी शरीर का है वाल्मीकि रामायण में जगत सर्वम शरीरम थे भगवान को कहा गया कि संपूर्ण जगत आपका गरीर है न तो संपूर्ण जगत ब्रह्मात्मा के ब्रह्मात्मा के मतलब ब्रह्म का गरीर है बातें थोड़ी है तो जो जैसे ये ये शरीर एक आत्मा का है तो स्वतंत्र है आत्मा से तो जो अपनी आत्मा है ये भी ब्रह्मात्मा से ब्रह्म की अधीन है तो स्वतंत्र हो सकती है तो ब्रह्मात्मक अपने स्वरूप को या ब्रह्म के अधीन अपने स्वरूप को स्वतंत्र समझना ये क्या है अविद्या ये क्या है अविद्या ये विष्णु पुराण में स्पष्ट बताया है इसको अज्ञान कहा है अब इस बात को जो है ना वैष्णव संप्रदाय में ही इसकी चर्चा होती है देहात्म बुद्धि को अविद्या तो सब लोग समझते हैं पर अपने अपने भगवान के अधीन अपने स्वरूप को स्वतंत्र समझना ये भी तो क्या है अध्ययन है ना इसकी चर्चा केवल वैश्विक में आपकी क्योंकि शास्त्रों में यह प्रतिपादित है कि आत्मा को ब्रह्म के अधीन ही कहा गया है तो पहला तो आपने क्या लिखा एक ज्ञाना भाव अभी क्या कर और दूसरा ब्रह्मात्मा तो को अपने स्वरूप को स्वतंत्र समझना और तीसरा कर लेना ये सम, तीसरा ये कर लो कि देहात्म बुद्धि कर लो इसे क्रम में देहात्म बुद्धि दूसरे स्थान पर रखना देहात्मुद्धि मतलब देखो आत्मा समझना ये दो नंबर पे रखिए और तीन नंबर पर रखिए अपने स्वरूप को स्वतंत्र समझना समझनात्मक अपने स्वरूप को स्वतंत्र समझना इसको तीन नंबर पे आप रखेंगे ठीक है तो पहले नंबर पे क्या यार ज्ञान ना दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर हाँ ये बात को ध्यान रखना यदि कभी भी ये तो ये क्या है अविद्या है भ्रम है रज्जू को सांप समझना क्या है हाँ तो अभी स्वतंत्रता का भ्रम होता है स्वतंत्रता का ज्ञान होता है ना मतलब तो भगवत अभी इंसान वो में नहीं आती है तो हम लोग भ्रम में ही पड़े रहते हैं रात दिन रात दिन भ्रम में ही पड़े रहते हैं यदि भगवान सामने हो लगे वही हमारे स्वामी है वही हमारे प्रेरक हैं वही हमारे संचालक हैं वही सब कुछ है तब तो सोचना कि ठीक ठीक हमारा है बुद्धि पर तो जहाँ भूले उनको तब भ्रम भी पड़ गए भूलना ही जो है अपना भ्रम हो जाता है तो ये ये बात पर आई आपको अब ये ध्यान देना तो जैसे अग्नि से संयुक्त पात्र के संबंध से जल में क्या होता है दाह कद और उष्णता वैसे इस अचेतन शरीर के संबंध से इस शरीर के संबंध से क्या हो जाती है आत्मा की अविद्या आत्मा की अविद्या अविद्या हो अविद्या समझ गए तो जब ऐसी अविद्या बनी रहेगी देहात्म बुद्धि बनी रहेगी अपने को स्वतंत्र समझेंगे तो फिर भगवत भजन में लगेगा व्यक्ति तो फिर क्या करेगा कि अपने शरीर के सुख के लिए और शरीर के संबंधियों के सुख के लिए विविध प्रकार के सांसारिक कर्मों को करता रहेगा हम्म इस शरीर की सुविधा के लिए और शरीर के संबंधी जो लोग हैं उनकी सुविधा के लिए क्या करेगा सांसारिक कर्मों को करता रहेगा तो क्यों करेगा अविद्या के कारण क्या करेगा कर्म, कर्म। अचेतन के साथ संबंध होने से क्या होगी अविद्या से क्या करेगा वो कर्म में क्या करेगा कर्म। और कर्म से क्या हो जाएगी वासना वासना मतलब क्या होता है संस्कार जब कर्म करेगा तो उनका फल भोगने की भी वासना होगी हम्म अचेतन के साथ संबंध होने से अविद्या से क्या हुआ कर्म और कर्म से क्या होगी वासना और वासना से क्या होगी रुचि मतलब वासना मतलब संस्कार विषय भोग के संस्कार पड़ेंगे और फिर विषय भोग में रुचि फिर विषय भोग में क्या होगी तो रुचि से विषय भोग करेगा और जब विषय भोग रुचि से करेगा तो फिर क्या है उसका फिर अचेतन के साथ संबंध हो जाएगा एक क्रम चलता रहेगा पंक्ति लगाइए जलस से अग्नि संसठ स्थानीय संसाध उत्पत्ति वत्मनो परच्छि करके देखना आत्मना अपनी अचित संबंध वासना पंक्ति देखेंगे अविद्यार्म वासनागे जलसगृण शब्द आदि दृष्टान जिस प्रकार अग्नि संश्रेष्ट स्थाली संसद जलस्य औषण शब्द आदि उत्पत्ति जिस प्रकार अग्नि से संयुक्त स्थली के संबंध से स्थाली कहते हैं बटलोई समझते हैं देखी कहते हैं न आजकल कुकर आ गए ना पतेली भी कहीं गए, गए थे बसलोई भी गए थे तो वही कि जिस प्रकार अग्नि से संयुक्त स्थाली के संसर्ग से अग्नि से संयुक्त थाली का संसर्ग किसके साथ होता है हम्म जल, जल के साथ तो अग्नि से संस्कृष्ट अग्नि से संयुक्त थाली के संसर्ग से जल की उष्णता तथा शब्द आदि उत्पन्न होते हैं समझ गए जल की उष्णता तथा शब्द आदि होते हैं ये जल के धर्म या जल के उष्णता तथा शब्दादी उत्पन्न होते हैं उष्णता और शब्दादी किसके हो जाते हैं जल के ये उत्पन्न होते हैं तो अथवा तो ये हो जाते हैं जायके अर्थ होते हैं या हो जाते हैं दोनों हो जाएगा उत्पन्न होता भी अर्थ होता है बता रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ आपको जैसे देखना की जब वो गर्म होता है ना चूल्हे पर जब जल रखा रहता है तो जल में शब्द होता है ना पकने का वो शब्द लेना है और पहले से शब्द रहता है उसमें नहीं रहता लगाई है। जिस प्रकार अग्नि से संयुक्त के संबंध से जल की उष्णता तथा शब्द आदि उत्पन्न हो जाते या जल के उष्णता तथा शब्द आदि हो जाते आदि से क्या लेना है ताकत तो लगेगा उसी प्रकार अचित संबंध आत्मना अचेतन देह के संबंध से दे के संबंध से आत्मा के अविद्या कर्म वासना तथा रुचि उत्पन्न हो जाते है, है किसके उपाधि के कारण किसके आत्मा के लेकिन आत्मा जो तो स्वाभाविक है या अचित के संबंध के कारण है अचित के संबंध के कारण आत्मा के अविद्या कर्म उपना दोन कौन कौन दोष अविद्या अचेतन के, था। था। के साथ संबंध होने से क्या होगा किसकी अविद्या आत्मा की जो अविद्या कही गयी है ये स्वाभाविक या अचेतन के साथ संबंध होने के कारण अविद्या अविद्या तीन प्रकार की बता दी गयी इस अविद्या के कारण वो क्या करेगा कर्म करेगा है ना सांसारिक कर्मो को करेगा कुछ करो पूर्ण रूप है कुछ पाप रूप है अब कर्म से क्या हो जाएगी वासना हो जाएगी है ना तो वासना को थोड़ा समझ लीजिए वासना का अर्थ होता है संस्कार वासना का अर्थ होता है सर्वसंग्रह में चौबीस गुणों में क्या नाम आया है वेद स्थित भावना तीन प्रकार के संस्कार न्याय सिद्धांत में लाए गए है न कौन कौन हाँ वे भावना तो यहाँ पर वो न्याय शास्त्र की बात छोड़ो यहाँ पर वासना का क्या है संस्कार होता है अच्छा तो अब हम आपको कैसे बताएं तो किस तरह वर्चना कर संस्कार तो समझ जाओगे ना और संस्कार से क्या होती रुचि रुचि कर्म कार्य लिख लो की पूर्व कर्म के सजाती कर्मों को करने में रुचि तथा विषयों में रुचि दो वर्ष लिखना भी रुचि का पूर्व कर्म के सजाति कर्मों को करने में रुचि पूर्व कर्म के सजाती कर्म को करने में रुचि क्या लिखा था विषय में रुचि विषय में रुचि इस रुचि का कारण क्या है बोलो वासना और वासना मतलब संस्कार और ये वासना किससे होगी कर्म से और कर्म फिर क्यों किए गए अविद्या से अविद्या कैसे आई अटेशन के हाँ दे के संबंध अविद्या अविद्या से कर्म होंगे कर्म से क्या होगी वासना वासना से क्या होगी रुचि तो इस रुचि के कारण क्या करेगा वो रुचि रुचिकरण क्या करना चाहेगा पूर्व कर्म पूर्व कर्म के सजाती कर्मों को करना चाहेगा जैसे पहले जो है ना अपने शरीर और शरीर के संबंधियों की सुविधा के लिए पुण्य पाप रूप कर्मों को करते आया तो वैसे ही कर्म करते करना चाहेगा तो वैसे कर्म के करने में रुचि होगी और विषयों में रुचि हो जाएगी तो रुचि के कारण कर्म वैसे कर्मों को करेगा और विषय को भोगेगा विषय को तो इसके लिए क्या हो जाएगा पुनः अचेतन के साथ संबंध नहीं समझे जो रुचि है ना रुचि जो होगी पूर तो रुचि क्या है कि भजन में तो होगी नहीं है फिर होगी तो पूर्व कर्म के सजाती कर्म को करने में रुचि और विषयों में रुचि तो इस रुचि के कारण फिर क्या होगा आगे बोलो संबंध हो जाएगा फिर हाँ और, और, और फिर अचेतन के साथ तो प्रवाह चलता रहेगा जैसे नदियों में जो है बड़ी बड़ी नदियों में प्रवाह चलते रहे एक प्रवाह के बाद दूसरा प्रवाह तीसरा प्रवाह, प्रवाहित होता है तो इसे संसार चलता रहता है बताइए तो ये पंक्ति एक बार और देख लो जिस प्रकार अग्नि से संयुक्त स्थाली के संबंध से जल की उष्णता सब तथा दाहकत उत्पन्न हो जाते हैं है न उसी प्रकार अचेन के संबंध से आत्मा के अविद्या कर्म वासना और दूसरी ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो आत्मा के स्वाभाविक दोष हैं ये नहीं।, नहीं तो ये इन दोषों की निवृत्ति कब होती है तो ध्यान देना निमित्ता पाए हाँ निमित्त के हटने पर निमित्त भी हाँ उपाधि के हटने पर उपाधिक धर्म भी हट जाते हैं तो यह उपाधिक धर्म उपाधि के संबंध से आए अब देखना जल में वो सता दाहकत तो कब नहीं रहेंगे जब उपाधि कौन अग्नि से अग्नि से, से संयुक्त स्थली है ना उपाधि का संबंध निवृत्त हो जाए अग्नि से संयुक्त पात्र का संबंध निवृत हो जाए तो जल में उष्णता दाहकत तो होंगे तो वहां पर ये कब नहीं होंगे अभी इत्यादि जबित अचित के साथ संबंध निवृत हो जाए तो पंक्ति लगाना अचित अफगमे अविद्या अविद्यादयो अविगछन तीत्याहू अचेतन की निवृत्ति होने, होने पर हो अचेतन शरीर की निवृत्ति होने पर अविद्या आदि निवृत हो जाते हैं अचेतन अचेतन शरीर का, शरीर की निवृत्ति होने पर अविद्या विद्वान सा आहु ऐसा विद्वान महापुरुष कहते हैं अपने आचार्य गण कहते हैं लग जाएगा ऐसा हुआ आह आसु आहु कहते हैं हम्म भूतकाल में अभी आचार्य देखो भूतकाल की जो बात होती है ना तो अभी आचार्यों के वचन विद्यमान है कि नहीं विद्यमान है अच्छा जब वचन विद्यमान है ना तो लेखक क्या है तो उनकी वर्तमान भी रक्षा करके लिख सकता है वर्तमान भी रक्षा करके लिख सकता है कथाएं है चलती हैं तो भगवान कह रहे हैं वेद जी कह रहे हैं ऐसा भी बोला जाता है ना दृश्य सम्मूख उपस्थित करके ऐसा कहा जाता है आचार्य गण ऐसा हैं तो ये अचेतन का संबंध है ना तो इसके लिए ये क्या है कि जब ये है कि तद विज्ञान अर्थ इसके लिए क्या है कि परमात्मा का साक्षात्कार चाहिए अचेतन के साथ संबंध होने से ये दोष है मतलब ये भौतिक शरीर के साथ संबंध होने से ये दोष है संसार में जन्म मरण लेने से जन्म जन्म होने से ये दोष आते हैं तो इसकी निवृत्ति के लिए क्या है परमात्मा को तद तर... क्या है तरव दीप रख पाते है नजह और ज्ञानी तत्व न्यानार्थम का गुरु में वा भी रक्षेगा समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मिष्ठम है ना ज्ञान उपदेक्षण गीता का है ना उपदेक्षा तो क्या है कि परमात्मा को जानने के लिए समित पाणी होकर के सदगुरु की सन्निधि में जाए हैं तो उनसे क्या है कि परमात्मा तत्व का उपदेश प्राप्त करे उपदेश प्राप्त करके क्या है उसके साधन में लग करके उसका साक्षात्कार करके फिर क्या है जब तो की अवस्था आएगी ना, तो फिर संसार में जन्म नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है? तो तो वो तो आगे इसका उपाय बताया जाएगा उपाय का प्रकरण तो आगे आएगा चलिए अब ध्यान देना त्रिविधम चाहिए और तीनों प्रकार का यह आत्मस्वरूप कितने प्रकार का तीनों प्रकार का आत्मस्वरूप तीन प्रकार का बोलो हाँ बोलो बद्ध और नित्य हाँ तीनों प्रकार का आत्म स्वरूप प्रथक प्रथक अनंत है प्रथक पृथक अलग अलग अनंत है तो प्रथक प्रथक अनंत है इसका बोलो बद्ध अनंत है मुक्त अनंत है और नित्य भी अनंत है नित्य भी निए अनंत है आत्माएं कितनी है अनंत हाँ सभी अनंत है ध्यान रखना गणित जी उन्होंने पढ़ा है ना अनंत में से कुछ अनंत में से कुछ निकाल दो तो कितना रहेगा गणित पढ़ी हैं, है गणित में आता है अनंत में से कुछ निकाल दो तो अनंत और कुछ जोड़ दो अनंत कुछ गुना कर दो तो अनंत भाग कर दो तो भी अनंत तो ये समस्या नहीं आती कि संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा करके होते जाएंगे ये समस्या नहीं आती है कि क्योंकि अनंत अनंत माना ना इसमें एक अथर्वे इस एक मंत्र इसमें दिया है अनंत की है इसमें एक क्रिया है जो अनंत बता रही है अब ये गणना कौन करेगा बताओ मच्छर कितने होंगे हिंदुस्तान में कोई गिन सकता है हुँ? तो फिर कितने जो तो मच्छर नहीं गिने जा सकते हैं तो फिर ये पूरी दुनिया के ब्रह्मांड की आत्मा किसी गिनी जा सकती हैं कितनी है ये तो अब ये आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक बूंद रक्त में कई हजार बैक्टीरिया होते हैं कई हज़ार जीवाणु होते हैं एक बूंद खून में तो पूरे शरीर में कितने होंगे गिन सकते हैं और सब आदमी शरीर में कितने होंगे गिन सकते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है तारागण को ही अनंत कहते हैं आजकल के जो खगोल शास्त्री है वो कहते हैं कि इस जो दृष्टमान आकाश है जितना आकाश है यहाँ अमेरिका में सब जगह और उपकरणों के द्वारा भी जितना आकाश देखा जा सकता है तो जितना दृष्टमान आकाश है इससे 2000 करोड़ गुना और अधिक आकाश है वो कह रहे हैं दो करोड़ गुना और अधिक आकाश है वो बता रहे है तो बताइए की इसका ही अंत पाया जा रहा है ने? तो भगवान को अनंत कहा जाए सब को अनंत कहा जाए उसने आश्चर्य के आया आज आज की खोज के अनुसार एक आकाशगंगा के में ये पूरे तारे हैं ऐसे दो हजार करोड़ और अधिक आकाशगंगाएं हैं उनका कहना है तो ये प्रश्न नहीं रहते ना कि मतलब ये धरती खत्म हुई तब क्या तब क्या अनुशास्त्र से जानो जो लोग कहे गए ना वो इसका मतलब शास्त्र की बात सब सही है, है। किसी का ही अंत इनको पता नहीं चल रहा है आगे को क्या होगा जो कह क्षीर सागर की बात कहाँ से आ गई तो शिव सागर ही कहाँ से आ गई जब इसका अंत पता कर लो तब फिर आगे की बात करिए जब आप तो इसी का पूरा नहीं पार कर पाएगा तो कोई भगवत भक्त कोई भगवत अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति दूसरे लोगों में जा सकता है वही जा सकता है समुद्र का भी अंत तो हो ही जाता है आकाश का अंत नहीं पा पाते हैं आज के लोग समुद्र का अंत तो पा लेते हैं समुद्र तो चारों तरफ तो समाप्त हो जाता है, है? क्या किसका समुद्र का अंध तो पता चल जाता है जैसे देखो ये पृथ्वी है ना तो ऊपर क्या है आकाश है ऐसे ही पृथ्वी के चारों ओर जल है ना एक स्थिति आएगी कि जल भी समाप्त हो जाएगा जिससे ये पृथ्वी ऊपर आकाश ऐसे इस तरफ चले जाएंगे तो पृथ्वी के बाद समुद्र आएगा समुद्र भी समाप्त हो जाएगा क्या मिलेगा आकाश उधर भी चले जाओ समुद्र समाप्त हो जाएगा आकाश इधर भी आकाश नीचे भी चले जाओ तो वहाँ भी सब समाप्त हो जाएगा वहां भी आकाश कह रहे हैं आज के लोग आज की खोजी कहती है इस जल का भी अंत पाया पर आकाश करके नहीं पा सके तो अनुसार समुद्र अंत तो देख लिया लोगों ने हैं? जो ये सब चारों ये चारों तरफ दिखा आज की परिभाषा के अनुसार जो अवकाश है ना आपका जो आकाश शास्त्र के अनुसार है वो तो पंचीकरण से पृथ्वी में भी है जल में तेज में और सब मिश्रित है ना तो ये भी है ये जो खुले स्थान को अवकाश को आकाश कहते हैं आज के वैज्ञानिक अवकाश जो खुला स्थान है तो इसका अंत नहीं चलता है उनको इसको तो फिर और दूसरे की कहा जाए तो ऐसी जो है ना कृपति मंडल भी कितना भरी है अनंत सुनिए तो अब अपना देखेंगे चलें तो सभी अनंत हैं अब यहाँ पर थोड़ा दूसरा मत आता है एक एव आत्मा न बहुआ है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कर्तृत्व में काफी परिश्रम करके आपने समझा था नहीं। नहीं। एक सप्ताह तो कर्तृत्व तो चला ही होगा करीब एक सप्ताह चला आत्मा करता है या करता है इसे इसको भी ठीक से समझिएगा एवं आत्मा ना बहुआ एक ही आत्मा है बहुआ ना बहुत नहीं है इति ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं हम्म? एक ही आत्मा है ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं बहुत आत्माए है? नहीं है ऐसा जो है ना शंकर मत में आत्मा कितनी मानी जाती है एक शंकर भाष में भी दिया है कि हमारे मत के अनुयायी कुछ लोग नाना आत्माए मानते हैं शंकर भाष में भी दिया है चाहे देख लो आपको तो दिखाई देता हूँ मैं देखा है ये देखना की अपनी दूसरे वादी स्वरूप को पारमार्थिक मानते हैं पारमार्थिक नहीं है ना उपाधि उपाधि की है अब आगे देखे ना अस्मदी है ना कुछ हमारे पक्ष के लोग भी जीवात्मा के स्वरूप को पारमार्थिक मानते हैं कभी अपर है कुछ अस्मदी भी है तो इसी से मतलब क्या है कि मतलब कुछ हमारे लोग भी आत्मा के स्वरूप को पारमार्थिक मानते हैं तो आत्मा के स्वरूप को पारमार्षिक मानने ऐसी कितनी सिद्ध हो जाएगी अनिश्चित हो जाएगी तो मतलब ये वेदांत का एक वर्ग ऐसा है रहा है जिसको शंकराचार्य इतिहास में लिया मतलब कुछ वेदांति ऐसे रहे हैं जो जीवात्मा के स्वरूप को वास्तविक मानते रहे हैं और अनेक आत्माए मांगते रहे हैं आगे लिखा है श्री शंकराचार्य के पे इस वर्णन के भी जीव भेदवाद की प्राचीनता है। है ना सुर्खियाँ जो अनेक को तो कहती है तो बताया ही जाएगा सुर्खी को माना कहते ही है तो शंकराचार्य ने, ने जा है हर मत के लोग भी कुछ मानते हैं ऐसे तो रहे हैं जब वर्ग ऐसा रहा है जो ऐसा पहले से मानता रहा है जो वरिष्ठ सिद्धांत है ना विशिष्टा वगैरह इनकी मान्यता ये शंकराचार्य कथन सिद्ध है खुल दे रहे हैं असलिया असलियों के निये और की भी आपको बताई जाएगी और इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो नहीं जाना है ना एक देता जैसा कहते हैं एक ही है नाना नहीं है इसलिए दुष्कर्म लेते हैं जिस प्रकार आकाश एक है आकाश कितना है, है।, है। आकाश एक है और उपाधि है नाना घट कितने होते हैं नाना घट के अंदर रहने वाले आकाश को क्या कहते हैं घटाका यदि दस हो गए, तो हो घट हो गए तो घटाकाश कितने तो घटाकाश कितने हो गए तो जिस प्रकार आकाश एक है घटाधि उपाधि के अनेक होने से आकाश अनेक हो जाते हैं मठ के अंदर जो आकाश रहेगा उसको मठाकाश ग्री के अंदर जो आकाश रहेगा उसे क्या कहेंगे गृह आकाश कहेंगे किस्मत में आपको अच्छा तो जैसे आकाश एक है घटाधी उपाधियों के नाना होने से आकाश कितने कहे जाते हैं नाना तो जैसे आकाश एक है वैसी आत्मा ये के है उनके अनुसार आत्मा और यहाँ उपाधियां नाना है उपाधि कौन है अंतकरण उपाधि कौन है अंताकरण लम्बन तो आत्मा एक है उपाधि नाना है उपाधि कौन अंताकरण है तो अंताकरण नाना होने के कारण अंताकरण उपाधि से युक्त आत्माए कितनी कही जाएंगी नाना कितनी कही जाएंगी जैसे आकाश एक है घट है उपाधि तो घट उपाधि के अनेक होने से आकाश कितने कहे जाते वैसे आत्मा एक होने से आत्मा एक है अब अंताकरण उपाधि के अनेक होने से आत्मा कितनी कही जाती है अनेक कही जाती वहाँ घटावच्छिन्न छिन्नता, तो यहां क्या है अंताकरण अवच्छिन्न आत्मा को ही क्या कहते हैं जीवात्मा अंताकरणाविन्न आत्मा को जीवात्मा कहने के अव अंताकरण छिन्न आत्मा कितनी है नाना है यही युक्ति है ना इसी के द्वारा ही तो वो एक आत्मा को एक स्वीकार करते अब विचार करो इसको जिस प्रकार आकाश एक है कहते हैं में आकाश की उत्पत्ति सुनी जाती नहीं।, नहीं उसमें आता है ना तस्मात्मा एक तस्माद आत्मना आकाशा सम्भूता है ना तस्मात्मा एक तस्माद आत्मना आकाशा सम्भूता की परमात्मा नारायण से आकाश उत्तम होगा तो आकाशी परमात्मा आकाश उत्पन्न हुआ ऐसा कहा जाता है तो ध्यान देंगे जब आकाश उत्पन्न हुआ तो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो सावय होती है होती है? अच्छा। और जो वस्तु है, वो एक होगी कि अनेक होगी ये विचार करो जैसे देखना पृथ्वी यहाँ की पृथ्वी अमरीका की पृथ्वी दूर देश की पृथ्वी ये सभी पृथ्वी ये पृथ्वी एक है कि सुरूपता एक है पृथ्वी तो सब में है पृथ्वी तो अलग अलग ही है ना पृथ्वी तो, तो तो से जो कैसा होता है भिन्न-भिन्न होता है तो आकाश की उत्पत्ति सुनी गई तो आकाश तो ऐसा होगा सावयोग और सावयोग होने से आकाश एक हो सकता है क्या नहीं, नहीं हो सकता है और समझो पंचीकरण प्रक्रिया आती है वेदांत में पंचीकरण प्रक्रिया जानते है ना कि प्रत्येक भूत के कितने वेद करते हैं आरम्भ में दो दो दोनों दो भाग करते हैं प्रत्येक भूत के और फिर तो आज़े आज़े और फिर फिर एक मतलब आधे आधे आधे को करके कितने करते चार चार करते तो ऐसा जो पंचीकरण प्रक्रिया तो आप जानते हैं तो यही समझना कि पंचीकरण प्रक्रिया में जो पांचों भूतों के विभाग किए जाते हैं तो आकाश का भी विभाग किया जाता है तो विभाग सावयोग होता है कि निर्वयोग होता तो पंचीगण प्रक्रिया से भी आकाश कैसा सिद्ध है सावियो और सावियों वस्तुता एक होती है क्या तो आकाश एक है क्या तो कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश तो तो एक है जिस दृष्टान एकता सिद्ध करते है दृष्टान जिस प्रकार आकाश एक है तो उसी प्रकार वो तो अंतरण जिस प्रकार आकाश एक है वह उपाधि से अनेक प्रतीत होता है उसी प्रकार आत्मा एक होने से उपाधि से नाना प्रतीत होती कहते बनेगा दृष्टान्त कटा की नहीं कटा नहीं कटेगा अब वो ये कह सकते हैं भाई हम नैयायिकों के प्रति ये कह रहे हैं नया आकाश कितना है क्योंकि उत्पन्न नहीं होता है उनके मत में नहीं मानते तो भैया आप नईको को समझाइए पर श्रुति प्रमाण मानने वालों के सामने आप मुंह नहीं खोलना अपना झूठी बात हमारे सामने मत बोलना हम तो सब वेद को प्रमाण मानते हैं उनके सामने बोलो झूठी तो बात हमारे सामने कभी भी आप नहीं बोल सकते तो ही बात है क्या नहीं आकाश के समान आकाश आकाशवत सर्वत्या आकाश के समान आत्मा कैसा है सर्वगत आकाश सब्जग है वैसे आत्मा सर्वगत कहा गया है और आत्मा को नित्य कहा गया है क्या कहा गया है अब सुनो श्रुतियों में आकाश उत्पत्ति सुनी गई तेरी सुनी गई तो जो सुनी गई तो नित्य हुआ नित्य हुआ नित्य हुआ आकाश नहीं हुआ नित्य तो वो आपेक्षिक नित्यता आकाश की सत्य सकते नित्यता तो नहीं आकाश के समान कहा गया है आकाश के समान नित्य नहीं कहा गया है मुझे आकाश के समान सर्वत कहने में आकाश लगाया है और नित्य है वो ठीक है हाँ तो अब ध्यान देना हा? तो यदि नित्य मान ले तो पंचीकरण ये सब उत्सती कुछ नहीं और फिर तो फिर क्या आकाश नित्य हो जाए तब तो कि जो परमात्मा को कहते हैं ना कि तीनों कालों में रहने वाला है तो फिर आकाश भी वैसे हो जाएगा वही और खड़ा हो जाएगा उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी तो अब ध्यान देना कि जिस प्रकार आकाश एक है उसी प्रकार से आत्मा एक है और जैसे आकाश एक होने पर भी उपाधि करण नाना होता है वैसे आत्मा एक होने पर उपाधि करण नाना ऐसे कह पाएंगे बिल्कुल नहीं कह सकते हैं वो किसके लिए जिसकी आंख बंद होती है ना वही वो व्यक्ति सुनता है उनकी बातों को कान कबरा आकर नहीं मानता है वो शास्त्र को प्रमाण कम देते हैं पूरा तर्क से चलता है शंकर सिद्धांत पूरा तर्क से चलता है शास्त्र को पीछे पहले तर्क से सिद्ध कर देंगे फिर बोलेंगे यही बात शास्त्र कह रहा है तो माता किसकी होगी तो सीधी बात है और उनसे बड़ा तर्क ये कोई मिल गया न न हम तो श्रुति को मानते हैं तर्क को नहीं मानते हैं फिर ये बोलने लगेंगे अब यदि श्रुति और तर्क दोनों जानने वाला मिल जाएगा तो फिर वहां मुंह बंद हो जाएगा उनका बड़ा तार्कि मिलेगा तो क्या बोले हम श्रुति को मानते हैं तर्क को नहीं मानते श्रुति को मारवा देंगे ठीक है किसके सामने कहा तार्कि के सामने नैया के सामने और श्रुति जानने वाला और तर्क जानने वाला दोनों मिल गया तो उसके सामने मुंह बंद हो जाएगा इनका एक भी उत्पादन नहीं, नहीं कर सकते हैं इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा वो सिद्धांत है अपने घर के अंदर बैठकर चर्चा कर लो नहीं कहा जा सकता ऐसा अब ये, ये तो ये, ये आत्मा एक है ये ये बना बना नहीं दृष्टानी बना। कहती है कैसे कहती वो बात भी आएगा कल तर्क को तर्क सिद्ध को पूरा रेपंच है जो कुछ भी है पूरा तर्क कर विचार सागर जो इसको स्वामी राम सुखदास जी शेट जो है कहते शुरू में कर दिया का करो प्रणाम परे तो इतने बड़ा हो गया किसको करूँ प्रणाम भगवान से भी बड़ा हो गया तुम तो। मानते तो अब देखेंगे हम क्या कहना चाहते जिस प्रकार आकाश आकाशे दृष्टांत कटाना तो दृष्टांत बोलो आप बोलो सब बोलो इसमें सब बोलना चाहिए सबकी समीक्षा आएगी ना हैं? बोलो बोलो पूरा पूरा बोल दो बोलो अवच्छेदकवाद बिन्न प्रतिबिम्बवाद सब वाद इससे उपस्थित कर सकते हैं आप अच्छा चलो एक हम अपनी तरफ से कह देते हैं फिर खत्म करते हैं अगले दिन फिर चलेगा जैसे देखिए आत्मा ये तो हो गया ना कि वो कह नहीं सकते हैं अब ये जीव और ईश्वर का भेद कैसे करते हैं वो ध्यान देना आत्मा एक है जब वो अंतरग्रण उपाधि से युक्त होती है तब उसका नाम क्या होता है जीव आत्मा और माया उपाधि से युक्त होती है तब उसका नाम क्या होता है ईश्वर है ना उपाधि रहेगा सत्य मुक्त है ब्रह्म है ना उनके यहाँ सत्य सोपाधि की सत्य है लक्ष्य कौन <cough> हाँ, है हाँ निर्विशेष ब्रह्म लक्ष्य लक्ष्यार्थी है सत्यार्थ नहीं है विधेयार नहीं है वाच्यार्थ नहीं है इस बात का ध्यान रखिएगा तो जैसे एक ही आत्मा है जब अंताकरण उपाधि से युक्त होती है तो आत्मा कही जाती है और माया उपाधि से युक्त होती है तो ईश्वर कहा जाता है अब क्यों अंताकरण उपाधि में क्या है सुख दुख है कर्तित भोक्तृत्व तो है अंताकरण उपाधि में सुख दुख करत भोक्तृत्व है तो उसके उसके संबंध से किसने जाता है जीवात्मा में तो वो क्या है कि कर्ता भोगता सुखी दुखी होता है और माया उपाधि में क्या है जगत सर्वज्ञता जगत करती तो सर्वज्ञता किसमें है माया उपाधि में तो उसके संबंध सिर्फ किसमें जाता है तो इसलिए ईश्वर इस जो है ना क्या है की जगत करता और सरोग हो जाता है वास्तव में आई अंतकरण उपाधि वाला जीव माया उपाधि वाला ईश्वर अभी यहाँ भी विश्लेषण करके देखो विश्लेषण करके देखो अंतकरण उपाधि में पहले से तेसे तेसे ध्यान देना फूल गुड़हाल का लाल होता है जपा कुम लाल होता है स्पटिक स्वच्छ होती है जब आप जफा सुन के संबंध से स्पट्टी कैसी प्रतीत होती है लाल ना। है? ना। अब ध्यान देना यदि फूल लाल ना हो तो स्पट्टी लाल प्रतीत होगी तो फूल पहले से लाल है ना वैसे अंतरकरण में पहले से सुख दुख है क्या ना। ना। है तो उसके संबंध से फिर क्या है की वो वो वो वो क्या है कि करता भोगता सुखी दुखी जीवात्मा बनेगा क्या और उसी प्रकार से माया उपाधि में पहले से एक जगत कर्तव है सर्वज्ञता है क्या तो फिर क्या है कि इसके संबंध से ईश्वर हो सकता है क्या और यदि पहले से ही उपाधि में जगत करती तो सर्वज्ञता मान ली जाए तो सर्वज्ञता और जगत करती तो जड़ माया में ही मान ली जाए किस जड़ माया में तो ईश्वर को मानने क्या जरूरत है यदि जड़ माया में ही जगत करती हो जाए सर्वज्ञता हो जाए ईक्षण हो जाए संकल्प हो जाए तो फिर क्या है चेतन को मानने की आवश्यकता है क्या तो जड़ जड़ में ही सब संभव हो जाएगा तो कौन विजयी हो जाएगा चारवाजयी हो जाएगा सांख से भी मतलब एक तो सांख में स्वीकार करना पड़ जाएगा दूसरा चारवा की विजयी हो जाएगा तो पहले से मान सकते हैं तो फिर क्या आएगी माया उपाधि वाले को ईश्वर कह सकते अंतरग्रण उपाधि वाले को जीव कह सकते इनका उपाधिक भेद नहीं है उपाधिक भेद नहीं तो स्वाभाविक भेद मानना पड़ेगा स्वाभाविक क्यों मानना पड़ेगा क्योंकि औपाधिक भेद सिद्ध यदि औपाधिक सिद्ध हो जाए तो स्वाभाविक मत मानो यही उक्ति है आज इतना ही ओम पूर्ण पूर्णेद पूर्णमुद्य पूर्णशेष्यम शुष्प